एको को सर्वस्य सर्व मुशद अयमे वईते बंदो दृष्ट पश्यसी अहम कर्ते अहम मान महा तृष्णाइद दंषित नहम करते विश्वास अमृत पीवा सुखीदय एको बोधो हम इति को विशुद्धबोधोह वननाज्वायन यत्र वितशोकसुखी यदम बाति कल्प रजुसर्पव आनंद पर बोधस्व सुखम चर मुक्ता मुक्त बदाभिमान्य वदंती साम मती साक्षी विभुपुक्त अशंगो निस्पृह शांत भ्र संसवाणीव कुटस्थम अद्वैत आत्मा परिवय आभाशोहम भ्रम्वा भाव बाह्यम पथातर सूत्र अष्टावक्र ने कहा तू सब का एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है यह सूत्र अत्यंत बहुमूल्य है एक एक शब्द इसका ठीक से समझे सबका एक दृष्टा है एको हो दृष्टा की सर्वस्व और सदा सचमुच मुक्त है साधारणता है हमें अपने जीवन का बोध दूसरों की आंखों से मिलता है हम दूसरों की आंखों का दर्पण की तरह उपयोग करते हैं इसलिए हम दृष्टा को भूल जाते और दृश्य बन जाते स्वाभाविक भी है छोटा बच्चा पैदा हुआ उसे अभी अपना कोई पता नहीं वो दूसरों की आंखों में झांक के ही देखेगा कि मैं कौन अपना चेहरा तो दिखाई पड़ता नहीं दर्पण खोजना होगा जब तुम दर्पण में अपने को देखते हो तो तुम दृश्य हो गए दृष्टा ना रहे तुम्हारी अपने से पहचान ही कितनी है उतनी जितना दर्पण ने कहा मां कहती है बेटा सुंदर है तो बेटा अपने को सुंदर मानता है शिक्षक कहते हैं स्कूल बुद्धिमान हो तो व्यक्ति अपने को बुद्धिमान मानता है कोई अपमान कर देता है कोई निंदा कर देता है तो निंदा का स्वर भीतर समा जाता है। इसलिए तो हमें अपना बोध बड़ा भ्रामक मालूम होता है क्योंकि अमृत स्वर से मिलके बना है विरोधी स्वरों से मिलके बना है किसी ने कहा सुंदर हो और किसी ने कहा तुम और सुंदर सकल तो देखो आईने में दोनों स्वर भीतर चले गए द्वंद्व पैदा हो गया किसी ने कहा बड़े बुद्धिमान है और किसी ने कहा तुम जैसा बुद्धू आदमी नहीं देखा दोनों स्वर भीतर चले गए दोनों भीतर जुड़ गए बड़ी बेचैनी पैदा होगी, बड़ा द्वंद पैदा हो, हो गया इसलिए तो तुम निश्चित नहीं हो कि तुम कौन हो इतनी भीड़ तुमने इकट्ठी कर ली है मतों की इतने दर्पणों में झांका है और सभी दर्पणों में अलग अलग खबर थी दर्पण तुम्हारे संबंध में थोड़ी खबर देते दर्पण अपने संबंध में खबर देते तुमने दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम लंबे हो जाते दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम मोटे हो जाते दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम अति सुंदर दिखने लगते दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम अति कुरूप हो जाते हो जाते दर्पण में जो झलक मिलती है वो तुम्हें नहीं है दर्पण के अपने स्वभाव की विरोधी बातें इकट्ठी होती चली जाती इनमें विरोधी बातों के संग्रह का नाम तुम समझ लेते हो मैं इसमें तुम सदा कपते रहते हो डरते रहते हो लोकमत का कितना भय होता सोच कहीं लोग ऐसा न समझ ले कि मैं मूर्ख हूं कहीं ऐसा न समझ ले कि मैं असाधु हूं लोग कहीं ऐसा न समझ ले कि लोगों के द्वारा ही हमने अपनी आत्मा निर्मित की है गुरुजीफ अपने शिष्यों से कहता था अगर तुम्हें आत्मा को जानना हो तो तुम्हें लोगों को छोड़ना होगा ठीक कहता था सज्ञियों से यही सदगुरु ने कहा है अगर तुम्हें स्वयं को पहचानना हो तो तुम्हें दूसरों की आंखों में देखना बंद कर देना होगा मेरे देखे बहुत से खोजी सत्य के अनवेश समाज को छोड़कर चले गए उसका कारण ये नहीं था कि समाज में रह के सत्य को पाना असंभव उसका कारण इतना ही था समाज में रह के स्वयं की ठीक ठीक छवि जाननी बहुत कठिन यहां लोग खबर दिए चले जाते हैं कि तुम कौन हो तुम पूछो न पूछो सब तरफ से झलके आती ही रहती हूँ कि तुम कौन हो और हम धीर धीरे धीरे इन्हीं झलकों के लिए जीने लगते मैंने सुना एक राजनेता मरा उसकी पत्नी दो वर्ष पहले मर गई थी जैसे ही राजनेता मरा उसकी पत्नी ने उस दूसरे लोक के द्वार पर उसका स्वागत किया लेकिन राजनेता ने कहा जरा मुझे मेरी अर्थी के साथ राजघाट तक होने दो पत्नी ने का क्या सार है वहां तो देह पड़ी रह गई मिट्टी है उसने कहा कि मिट्टी नहीं इतना तो देख लेने तो कितने लोग विदा करने आए राजनेता और उसकी पत्नी भी अर्थी के साथ साथ किसी को तो दिखाई ना पड़ते थे पर उनको अर्थी दिखाई पड़ती थी चले बड़ी भीड़ थी अखबार नवीज थे फोटोग्राफर थे झंडे झुकाए गए थे फूल सजाए गए थे मिनिस्ट्री के ट्रक पर रखी अर्थी थी बड़ा सम्मान दिया जा रहा था तो आगे पीछे थे सैनिक चल रहे थे गदगद -गद हो उठा राजनेता पत्नी ने कहा इतने प्रश्न क्या हो रहे हो उसने कहा अगर मुझे पता होता कि मरने पर इतनी भीड़ कि तुम्हें पहले कभी कब मर गया होता तो हम पहले ही न मर गए होते इतने दिन क्यों तो राह देते इतनी भीड़ मरने पर आए इसी के लिए तो जी भीड़ के लिए लोग जीते हैं भीड़ के लिए लोग मरते हैं दूसरे क्या कहते हैं ये इतना मूल्यवान हो गया है कि तुम पूछते ही नहीं कि तुम कौन हो दूसरे क्या कहते हैं उन्हीं की कतरन छाट छाट के इकट्ठी अपनी तस्वीर बना लेते हैं। वो तस्वीर बड़ी डमाडोल रहती क्योंकि लोगों के मन बदलते रहते और फिर लोगों के मन ही बदलते रहते लोगों के कारण भी बदलते रहते कोई आपके तुमसे कह गया कि आप बड़े साधु पुरुष हैं उसका कुछ कारण खुशामच कर गए साधु पुरुष तुम्हें मानता कौन है अपनों को छोड़कर संसार में कोई किसी को साधु पुरुष नहीं मानता तुम अपने ही सोचो ना तुम अपने को छोड़कर किसको साधु पुरुष मानते कभी कभी कहना पड़ता है जरूरतें जिंदगी है अर्चने झूठे को सच्चा कहना पड़ता है दुर्जन को सज्जन कहना पड़ता है गुरु को सुंदर की तरह प्रशंसा करनी पड़ती स्तुति करनी पड़ती खुशामत करनी पड़ती खुशामद इसलिए तो इतने बहुमूल्य है खुशामत के चक्कर में लोग क्यों आ जाते मूल से मूल आदमी से भी कहो कि तुम महाबुद्धिमान हो तो वो भी इंकार नहीं करता क्योंकि उसको अपना तो कुछ पता नहीं तुम जो कहते हो वही सुनता है तुम जो कहते हो वही हो जाता है तो उनके कारण बदल जाते कोई कहता है सुंदर हो कोई कहता है असुंदर हो कोई कहता है भले हो कोई कहता है बुरे हो ये सब इकट्ठा होता चला जाता है और इन विपरीत मतों के आधार पर तुम अपनी आत्मा का निर्माण कर लेते तुम ऐसी बैलगाड़ी पर सवार हो जिसमें सब तरफ बैल जुते जो सब दिशाओं में एक साथ जा रही तुम्हारे अस्थि ढीले हुए जा रहे तुम सिर्फ घसीटते हो कहीं पहुंचते नहीं पहुंच सकते नहीं पहला सूत्र है आज का तू सबका एक दृष्टा है और तू सदा सचमुच मुक्त है व्यक्ति दृश्य नहीं है दृष्टा है दुनिया में तीन तरह के व्यक्ति हैं वे जो दृश्य बन गए वे सबसे ज्यादा अंधेरे में दूसरे वे जो दर्शक बन गए वे पहले से थोड़े ठीक है लेकिन कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं तीसरे वे जो दृष्टा बन गए तीनों को अलग अलग समझ लेना जरूरी जब तुम दृश्य बन जाते हो तो तुम वस्तु हो गए तुमने आत्मा खो दी इसलिए राजनेता में आत्मा को पाना मुश्किल अभिनेता तो में आत्मा को पाना मुश्किल वो बन गया है वो बनने के लिए ही जीता है। उसकी सारी कोशिश यह है कि मैं लोगों को भला कैसे लगू सुंदर कैसे लगू श्रेष्ठ कैसे लगू श्रेष्ठ होने की चेष्टा नहीं मैं श्रेष्ठ लगने की चेष्टा कैसे श्रेष्ठ दिखाई पड़ू तो जो दृश्य बन रहा है वो पाखंडी हो जाता है वो ऊपर से मुखोटे ओढ़ लेता है ऊपर से सब आयोजन कर लेता है भीतर सड़ता जाता है फिर दूसरे वे लोग हैं जो दर्शक बन गए उनकी बड़ी भीड़ स्वभावतः पहले तरह के लोगों के लिए दूसरे तरह के लोगों की जरूरत नहीं तो दृश्य बनेंगे लोग कैसे कोई राजनेता बन जाता है फिर ताली बजाने वाली भीड़ मिल जाती तो दोनों बड़ा मेल बैठ जाता है नेता हो तो अन्यायी भी चाहिए कोई नाच रहा हो तो दर्शक भी चाहिए कोई गीत गा रहा हो तो सुनने वाले भी चाहिए तो कोई दृश्य बनने में लगा है कुछ दर्शक बनकर रहते हैं दर्शकों की बड़ी भीड़ पश्चिम के मनोवैज्ञानिक बड़े चिंतित क्योंकि लोग बिल्कुल ही दर्शक होकर रहते हैं फिल्म देखाते हैं रेडियो खोल लेते हैं टेलीविजन के सामने बैठ जाते हैं घंटों अमेरिका में करीब करीब औसत आदमी छह घंटे रोज टे, टेलीविजन देख रहा है फुटबॉल का मैच हो देखाते कुश्ती हो रही हो तो देखाते हैं क्रिकेट हो तो देख आते हैं ओलम्पिक हो तो देखाते बस सिर्फ देखने वाले रह रहे खड़े हैं, हैं दर्शक की तरह राह के किनारे राह जीवन का जुलूस निकल रहा है तुम देख रहे हो कुछ है जो जीवन के जुलूस में सम्मिलित हो गए वो जरा कठिन धंधा है वहां बड़ी प्रतियोगिता है जुलूस में सम्मिलित होना जरा मुश्किल है बड़े संघर्षों बड़े आक्रमण की जरूरत है लेकिन जुलूस को देखने वालों की भी जरूरत है तो वो किनारे खड़े देख रहे हैं अगर वो न हो तो जुलूस भी विदा हो जाए तुम थोड़ा सोचो अगर अनुयायी न चले पीछे तो नेताओं का क्या अकेले झंडा ऊंचा रहे हमारा बड़े बुद्ध मालूम पड़े बड़े पागल मालूम पड़े राहत के नारे लोग चाहिए भीड़ चाहिए तो पागलपन भी ठीक मालूम पड़ता है तुम थोड़ा सोचो कोई देखने ना आए और क्रिकेट का मैच होता रहे मैच के प्राण निकल गए मैच के प्राण मैच में थोड़ी और में जो लाखों लोग इकट्ठे होते हैं उनमें और आदमी अद्भुत आदमी तो घुड़दौड़ देखने भी जाते ये पूरा पार देखने वालों की बस्ती ये बड़ी हैरानी की बात है आदमी को दौड़ाओ कोई घोड़ा देखने नहीं आता घोड़े दौड़ते आदमी देखने जाते ये घोड़ों से भी गरीबी की स्थिति हो गई देखते ही देखते जिंदगी बीत जाती दर्शक प्रेम करते नहीं तुम फिल्म में प्रेम चलता है वो देखते हो नाचते नहीं तुम कोई नाचता है तुम देखते हो गीत तुम नहीं गुनगुनाते कोई गुनगुनाता है तुम सुनते हो तुम्हारा जीवन अगर नपुंसक हो जाए अगर उसमें से सब जीवन ऊर्जा खो जाए तो आश्चर्य क्या तुम्हारे जीवन में कोई गति नहीं कोई ऊर्जा का प्रवाह नहीं तो मुर्दे की भांति बैठे हो बस तुम्हारा कुल काम इतने की देखते रहो कोई दिखाता रहे तुम देखते रहो ये दो ही की बड़ी संख्या है दुनिया में दोनों एक दूसरे से बंधे मनोविज्ञानिक कहते हैं दुनिया में हर बीमारी के दो पहलू होते हैं दुनिया में कुछ लोग जिनको मनोवैज्ञानिक कहते हैं मैसूचिस्ट पर स्वदुखवादी वो अपने को सताते हैं और दुनिया में दूसरा एक वर्ग है जिसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं सदिस्ट पर दुखवादी दूसरे को सताते दोनों की जरूरत है इसलिए दोनों जब मिल जाते हैं तो बड़ा राग रंग चलता है मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर पति दूसरों को सताने वाला हो और स्त्री खुद को सताने वाली हो तो इससे बढ़िया जोड़ा और दूसरा नहीं होता स्त्री अपने को सताने में मजा लेती है पति दूसरे को सताने में मजा लेता है राम मिलाई जोड़ी कोई अंधा कोई कोढ़ी मिल गए बिल्कुल मिल गए बिल्कुल ठीक बैठ गए हर बीमारी के दो पहलू होते हैं, दृश्य और दर्शक एक ही बीमारी के दो पहलू स्त्रियां आमतौर से दृश्य बनना पसंद करती हैं पुरुष आमतौर से दर्शक बनना पसंद करते हैं मनोविज्ञानकों की भाषा में स्त्रियों को वो कहते हैं एग्जिबिशनिस्ट नुमाइसी उनका सारा रस नुमाइस बनने में मुन्सुद्दीन मक्खियां मार रहा था बहुत मक्खियां हो गई तो पत्नी ने कहा इनको हटाओ आईने के पास मक्खियां मार रहा था बोला कि एक जोड़ा तो मादाएं बैठी पत्नी ने कहा ढूं तुमने पता कैसे चलाया कि नर है कि मादाएं उन्होंने का घंटे भर से आईने पे बैठी हैं मादाएं होनी चाहिए नर को आईने के पास क्या करना स्त्रियां आईने से छूट ही नहीं पाती आईना मिल जाए तो चुंबक की तरह खींच लेता है सारी जिंदगी आईने के सामने बीत रही है कपड़ों में वस्त्रों में सजावट में श्रृंगार में और बड़ी हैरानी की बात है इतने सज धज के निकलती हैं, फिर कोई धक्का दे तो नाराज होती, कोई धक्का ना दे तो भी दुखी होगी क्योंकि धक्का देने के लिए इतना सज धजने का इंसान था नहीं तो प्रयोजन क्या था पति के सामने स्त्रियां नहीं सजती पति के सामने तो वो भैर बनी बैठे क्योंकि वहां दक्का मुक्का समाप्त हो चुका है लेकिन घर के बाहर जाए तब बड़ी तैयारी करके वहां दर्शक मिलेंगे वहां दृश्य बनना है मनुष्य को पुरुष को मनोवैज्ञानिक कहते हैं वो युष उसकी सारी नजर देखने में उसका रस देखने में स्त्रियों को देखने में रस नहीं दिखाने में रस इसलिए तो स्त्री पुरुषों का जोड़ा बैठ जाता बीमारी के दो पहलू बिल्कुल एक साथ बैठ जाते और ये दोनों ही अवस्थाएं रुग्ण अष्टावक्र कहते हैं मनुष्य का स्वभाव दृष्टा का है न तो दृश्य बनना है और ना दर्शक अब कभी तुम ये भूल मत कर लेना कई बार मैंने देखा है कुछ लोग ये भूल कर लेते हैं वो समझते हैं दर्शक हो गए तो दृष्टा हो गए इन दोनों शब्दों में बड़ा बुनियादी फर्क है भाषा कोष में शायद फर्क ना हो वहां दर्शक और दृष्टा का एक ही अर्थ होगा लेकिन जीवन के कोष में बड़ा फर्क है दर्शक का अर्थ है दृष्टि दूसरे पर है और दृष्टा का अर्थ है दृष्टि अपने पर है दृष्टि देखने वाले पर है तो दृष्टा और दृष्टि दृश्य पर है तो दर्शक बड़ा क्रांतिकारी भेद बड़ा बुनियादी भेद है जब तुम्हारी नजर दृश्य पर अटक जाती है और तुम अपने को भूल जाते हो तो दर्शक जब तुम्हारी दृष्टि से सब दृश्य विदा हो जाते हो तुम ही तुम रह जाते हो जागरण मात्र रह जाता होश मात्र रह जाता तो दृष्टा तो दर्शक तो तुम तब हो जब तुम बिल्कुल विस्मृत हो गए तुम अपने को भूल ही गए नजर लग गई वहां सिनेमा हॉल में बैठे हो तीन घंटे के लिए अपने को भूल जाते हो याद ही नहीं रहती कि तुम कौन हो दुख सुख चिंता है सब भूल जाती इसलिए तो भीड़ वहां पहुंचती जिंदगी में बड़ा दुख है चिंता है परेशानी कहीं चाहिए भूलने का उपाय लोग बिल्कुल एकाग्रचित्त हो जाते बस ध्यान उनका लगता ही फिल्म में वहां देखते हैं पर्दे तो कुछ भी नहीं है छाया डोल रही मगर लोग बिल्कुल एकाकृषित बीमारी भूल जाती चिंता भूल जाती बुढ़ापा भूल जाता मौत भी आती हो तो भूल जाती लेकिन दृष्टा नहीं हो गए हो तुम फिल्म में बैठ दर्शक हो गए भूल गए अपने को कि मैं कौन ये जो देखने की ऊर्जा है भीतर इसकी तो स्मृति ही खो गई बस सामने दृश्य उसी पर अटक गए उसी में सब भांति डूब गए दर्शक होना एक तरह का आत्मविस्मरण और दृष्टा होने का अर्थ है सब दृश्य विदा हो गए पर्दा खाली हो गया अब कोई फिल्म नहीं चलती वहां न कोई विचार रहे न कोई शब्द रहे पर्दा बिल्कुल शून्य हो गया कोरा और शुभ सफेद देखने को कुछ भी ना बचा सिर्फ देखने वाला बचा और अब देखने वाले में डुबकी लगी तो दृष्टा दृश्य और दर्शक मनुष्यता इनमें बटी कभी कभी कोई दृष्टा होता है कोई अस्तावक कोई कृष्ण कोई महावीर कोई बुद्ध कभी कभी कोई जागता और दृष्टा होता है तू सबका एक दृष्टा है और इस सूत्र की खूबियां ये है कि जैसे ही तुम दृष्टा हुए तुम्हें पता चलता है दृष्टा तो एक ही है संसार में बहुत नहीं है दृश्य बहुत है दर्शक बहुत है अनेकता का अस्तित्व ही दृश्य और दर्शक के बीच है वो झूठ का जाल है दृष्टा तो एक ही ऐसा समझो कि चांद निकला पूर्णिमा का चांद निकला नदी पोखर में तालाब सरोवर में सागर में सरिताओं में सब जगह प्रतिबिंब बने अगर तुम पृथ्वी पर घूमो और सारे प्रतिबिंबों का अंकन करो तो करोड़ों अरबों खरबों प्रतिबिंब मिलेंगे लेकिन चांद एक प्रतिबिंब अनेक है दृष्टा एक है दृश्य अनेक है। दर्शक अनेक वो सिर्फ प्रतिबिंब है वो छायाएं तो जैसे ही कोई व्यक्ति दृश्य और दर्शक से मुक्त होता है ना तो दिखाने की इच्छा रही कि कोई देखे ना देखने की इच्छा रही देखने और दिखाने का जाल छूटा रस न रहा तो वैराग्य अब कोई इच्छा नहीं होती कोई देखे और कहे कि सुंदर हो सज्जन हो संत हो साधु हो अगर इतनी भी इच्छा भीतर रह गई कि लोग तुम्हें साधु समझे तो अभी तुम पुराने जाल में पड़े हो अगर इतनी भी आकांक्षा रह गई मन में कि लोग तुम्हें संत पुरुष समझे तो तुम अभी पुराने जाल में पड़े हो अभी संसार नहीं छूटा संसार ने नया रूप लिया नया ढंग पकड़ा लेकिन यात्रा पुरानी ही जारी है सातत्य पुराना ही जारी क्या करोगे देखकर खूब देखा क्या पाया क्या करोगे दिखाकर कौन है यहाँ जिसको दिखा के कुछ मिलेगा इन दोनों से पार हटकर द्वंद से हटकर जो दृष्टा में डूबता है तो पाता है कि एक ही है। ये का चांद तो एक ही है इस सरोवरों पोखरों, तालाबों सागरों में अलग अलग दिखाई पड़ता था अलग अलग दर्पण थे इसलिए दिखाई पड़ता था मैंने सुना है एक राजमहल था सम्राट ने महल बनाया था सिर्फ दर्पणों से दर्पण ही दर्पण थे अंदर कांच महल था एक कुत्ता सम्राट का खुद का कुत्ता रात बंद हो गया भूल से अंदर रह गया। उस कुत्ते की अवस्था तुम समझ सकते हो क्या हुई होगी वही आदमी की अवस्था है उसने चारों तरफ देखा कुत्ते ही कुत्ते थे हर दर्पण में कुत्ता था वो घबरा गया वो भोका जब आदमी भयभीत होता है तो दूसरे को भयभीत करना चाहता जाए। है। शायद दूसरा भयभीत हो जाए तो अपना भय कम हो जाए वो भोका लेकिन स्वभावतः था वहां तो दर्पण ही थे दर्पण दर्पण से कुत्ते भोंके। आवाज उसी पर लौट आई अपनी ही प्रतिध्वनि थी वो रात भर भोंकता रहा और भागता और दर्पणों से जूतता लहुल हो गया वहां कोई भी ना था अकेला था सुबह मरा हुआ पाया गया सारे भवन में खून के चिन्ह थे उसकी कथा आदमी की कथा है यहां दूसरा नहीं यहां अन्य है ही नहीं जो है अनन्य है यहां एक है लेकिन उस एक को जब तक तो तो तो तुम भीतर से ना पकड़ लोगे ख्याल में ना आएगा तू सबका एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त अष्टावक्र कहते हैं सचमुच मुक्त है इसे कल्पना मत समझना आदमी बहुत अद्भुत है आदमी सोचता है कि संसार तो सत्य है और ये सत्य की बातें सब कल्पना है दुख तो सत्य मानता है सुख की कोई किरण उतरे तो मानता है कोई सपना है कोई धोखा है मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं बड़ा आनंद मालूम हो रहा है शक होता है ये कहीं भ्रम तो नहीं दुख में इतने जन्मों जन्मों तक रहे कि भरोसा ही खो गया कि आनंद हो भी सकता है आनंद असंभव मालूम होने लगा है रोने का अभ्यास ऐसा हो गया है दुख का ऐसा अभ्यास हो गया है कांटों से ऐसी पहचान हो गई कि फूल अगर दिखाई भी पड़े तो भरोसा नहीं आता लगता है सपना है आकाश कुसुम होगा नहीं हो नहीं सकता इसलिए अस्थवक्र कहते हैं सचमुच मुक्त है व्यक्ति बंधा नहीं बंधन असंभव है क्योंकि केवल परमात्मा है केवल एक है न तो बांधने को कुछ है न बंधने को कुछ है तू सदा सचमुच मुक्त है इसलिए अस्थवक्र जैसे व्यक्ति कहते हैं कि ऐसी क्षण चाहे तो मुक्त हो सकता है क्योंकि तो मुक्त है ही मुक्ति में कोई बाधा नहीं बंधन कभी पड़ा नहीं बंधन केवल माना हुआ है तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है एको दृष्टा ही मुक्त प्रायो असी सर्वदा आयमेव ही ते बंधो दृष्टारम पश्य सीतरम एक ही बंधन है तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है और एक ही मुक्ति है कि तू अपने को दृष्टा जान ले तो इस प्रयोग को थोड़ा करना शुरू करें देखते वृक्ष के पास बैठे वृक्ष दिखाई पड़ रहा है तो धीरे धीरे वृक्ष को देखते देखते उसको देखना शुरू करें जो वृक्ष को देख रहा है जरा से हेरफेर की बात है साधारणता चेतना का तीर वृक्ष की तरफ जा रहा है इस तीर को दोनों तरफ जाने दें इसका फल दोनों तरफ कर ले। वृक्ष को भी देखें और साथ ही चेष्टा करें उसको भी देखने की जो देख रहा है देखने वाले को ना भूलें देखने वाले को पकड़ पकड़ ले, बार बार भूलेगा पुरानी आदत है जन्मो की आदत थी भूलेगा लेकिन बार बार देखने वाले को पकड़ ली जैसे जैसे देखने वाला पकड़ में आने लगेगा कभी कभी क्षण भर को ही आएगा लेकिन क्षण भर को ही पाएंगे एक अपूर्व शांति का उदय हुआ एक आशीष बरसा है एक सौभाग्य की किरण उठी, एक क्षण को भी अगर ऐसा होगा तो एक क्षण को भी मुक्ति का आनंद मिलेगा और वो आनंद तुम्हारे जीवन के स्वाद को और जीवन की धारा को बदल देगा शब्द नहीं बदलेंगे तुम्हारे जीवन की धारा को शास्त्र नहीं बदलेंगे अनुभव बदलेगा स्वाद बदलेगा यह मुझे सुन रहे दो तरह से सुना जा सकता है सुनते वक्त मैं जो बोल रहा हूं अगर उस पर ही ध्यान रहे और तुम अपने को भूल जाओ तो फिर तुम दृष्टा ना रहे स्रोता ना रहे श्रावक ना रहे तुम्हारा ध्यान मुझ पे अटक गया तो तुम दर्शक हो गए आंख से ही दर्शक नहीं हुआ जाता कान से भी दर्शक हुआ जाता जब भी ध्यान ऑब्जेक्ट पर विषय पर अटक जाए तो तुम दर्शक हो गए सुनते वक्त सुनो मुझे साथ में उसको भी देखते रहो पकड़ते रहो टटोलते रहो जो सुन रहा है निश्चित ही तुम सुन रहे हो मैं बोल रहा हूं बोलने वाले पर ही नजर ना रहे सुनने वाले को भी पकड़ते रहो बीच बीच में उसको ख्याल लेते रहो धीरे धीरे तुम पाओगे कि जिस घड़ी में तुमने सुनने वाले को पकड़ा उसी घड़ी में तुमने मुझे सुना से सब व्यर्थ गया जब तुम सुनने वाले को पकड़ के सुनोगे तब जो मैं कह रहा हूं वही तुम्हें सुनाई पड़ेगा और अगर तुमने सुनने वाले को नहीं पकड़ा है तो तुम न मालूम क्या क्या सुन लोगे जो मैंने ना तो कहा ना अस्टा ने कहा है तब तुम्हारा मन बहुत से जाल बुल देगा तुम बेहोश बेहोशी में तुम कैसे होश की बातें समझ सकते हो ये बातें होश की है ये बातें किसी और दुनिया की है तुमने अगर नींद में सुना तो तुम इन बातों के आसपास अपने सपने गूंथ लोगे तुम इन बातों का रंग खराब कर लोगे तुम इनको पोत लोगे तुम अपने ढंग से इनका अर्थ निकाल लोगे तुम इनकी व्याख्या कर लोगे तुम्हारी व्याख्या में ही ये अद्भुत वचन मुर्दा हो जाएंगे तुम्हारे हाथ लाश लगेगी अस्थावक्र की जीवित अस्थावक्र से तुम चूक जाओगे क्योंकि जीवित अस्थावक्र को पकड़ने के लिए तो तुम्हें अपने दृष्टा को पकड़ना होगा वहां है जीवित अस्थावक्र इसे ख्याल में लो सुनते हो मुझे सुनते सुनते उसको भी सुनने लगो जो सुन रहा है फिर दोहरा हो जाए मेरी तरफ हो तुम्हारी तरफ भी हो अगर मैं भूल जाऊं तो कोई हर्जा नहीं लेकिन तुम नहीं भूलने चाहिए और एक ऐसी घड़ी आती जब ना तो तुम रह जाते ना मैं रह जाता एक ऐसी परम शांति की घड़ी आती है जब दो रह जाते एक ही बचता है तुम्ही बोल रहे हो तुम ही सुन रहे हो तुम ही देख रहे हो तुम ही दिखाई पड़ रहे हो उस घड़ी के लिए ही इशारा अस्थावप्र कर रहे हैं कि वो एक है दृष्टा और सदा सचमुच मुक्त है बंधन स्वप्न जैसा है आज रात तुम पूना में सोओगे लेकिन नींद में तुम कलकत्ते में हो सकते हो दिल्ली में हो सकते हो काठमांडू में हो सकते हो कहीं भी हो सकते हो सुबह जाग के फिर तुम, तुम अपने को पूना में पाओगे सपने में अगर काठमांडू चले गए तो लौटने के लिए कोई हवाई जहाज से यात्रा नहीं करनी पड़ेगी ना ट्रेन पकड़नी पड़ेगी ना पैदल यात्रा करनी पड़ेगी यात्रा करनी ही नहीं पड़ेगी सुबह आंख खुलेगी और तुम पाओगे की पूना में सुबह तुम पाओगे तुम कहीं गए ही नहीं सपने में गए थे सपने में जाना कोई जाना है बंधन तो एक ही है तेरा कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है एक ही बंधन है कि हमें अपना होश नहीं अपने दृष्टा का होश नहीं एक तो ये अर्थ है सूत्र का एक और भी अर्थ है वो भी ख्याल में ले लेना चाहिए साधारणता वक्र के ऊपर जिन्होंने भी कुछ लिखा है उन्होंने दूसरा ही अर्थ किया है इसलिए वो दूसरा अर्थ भी समझ लेना जरूरी वो दूसरा अर्थ भी ठीक है दोनों अर्थ सांस ठीक है तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है तुम मुझे सुन रहे हो तुम सोचते हो कान सुन रहा है तुम मुझे देख रहे हो तुम सोचते हो आंख देख रही आंख क्या देखेगी आंख को दृष्टा समझ रहे हो तो भूल हो गई। देखने वाला तो आंख के पीछे सुनने वाला तो कान के पीछे तुम मेरे हाथ को छुओ, तो तुम सोचोगे तुम्हारे हाथ ने मेरे हाथ को छुआ गलती हो रही छूने वाला तो हाथ के भीतर छिपा है हाथ क्या छुएगा? कल मर जाओगे लाश पड़ी रह जाएगी लोग हाथ पकड़े बैठे रहेंगे कुछ भी ना छूएगा लाश पड़ी रह जाएगी आंख खुली पड़ी रहेगी सब दिखाई पड़ेगा और कुछ भी दिखाई ना पड़ेगा लाश पड़ी रह जाएगी संगीत होगा बैंड बाजे बजेंगे कान पर चोट भी लगेगी झनकार भी आएगी लेकिन कुछ भी सुनाई ना पड़ेगा जिसे सुनाई पड़ता था जिसे दिखाई पड़ता था जिसे स्पर्श होता था स्वाद होता था वो जा चुका इंद्रिया नहीं अनुभव लाती इंद्रियों के पीछे छिपा हुआ कोई तो दूसरा अर्थ इस सूत्र का है कि तुम अपने को ही दृष्टा जानना शरीर को मत जान देना आख को कान को इंद्रियों को मत जान देना भीतर की चेतना को ही दृष्टा जानना मैं करता हूँ ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले स्वर्प से दंशित हुआ तो मैं करता नहीं हूँ ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो हम करता इति मैं करता हूं ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्व से दंशित हुआ था हमारी मान्यता ही सब कुछ है हम मान्यता के सपने में पड़े हम अपने को जो मान लेते हैं वही हो जाते ये बड़ी विचार की बात है ये पूरब के अनुभव का सार निचोड़ हमने जो मान लिया है अपने को वही हम हो जाते तुमने अगर कभी किसी सम्मोहनविद को हिप्नोटिस्ट को प्रयोग करते देखा हो तो तुम चौंके हो अगर वो किसी व्यक्ति को सम्मोहित करके कह देता है पुरुष को कि तुम स्त्री हो और फिर कहता है उठो चलो तो आदमी स्त्री की तरह चलने लगता है बहुत कठिन है स्त्री की तरह चलना उसके लिए खास तरह का शरीर का ढांचा चाहिए स्त्री की तरह चलने के लिए गर्भ की खाली जगह चाहिए पेट में अन्यथा कोई स्त्री की तरह चल नहीं सकता या बहुत अभ्यास करे तो चल सकता है लेकिन कोई सम्मोहनविद किसी को सुला देता है बेहोशी में हो कहता उठो तुम स्त्री हो पुरुष नहीं चलो वो स्त्री की तरह चलने लगता है वो उसे प्याज पकड़ा देता है और कहता है ये सेव है नाश्ता कर लो वो प्याज का नाश्ता कर लेता है और उससे पूछो कैसा स्वाद होगा तब, था स्वादिष्ट उसे पता भी नहीं चलता कि ये प्याज उसे बास भी नहीं आती सम्मोहन विदो ने अनुभव किया है और अब तो ये वैज्ञानिक तथ्य है इस पर बहुत प्रयोग हुए हैं मूर्छित सम्मोहन में मूर्छित व्यक्ति के हाथ में उठा के एक साधारण कंकर रख दो और कह दो अंगारा रख दिया है वो झटक फेंक देता है चीख मारता है कि जल गया इतने तक भी बात होती तो ठीक था लेकिन हाथ पे फोला आ जाता है तुमने खबर सुनी होगी लोगों की कि जो आग पर चल लेते वो भी सम्मोहन की गहरी अवस्था है अगर तुमने ऐसा मान लिया कि नहीं जलूंगा तो आग भी नहीं जलाती मानने की बात है अगर जरा भी संदेह रहा तो मुश्किल हो जाएगी तो जल जाओगे ऐसा बहुत बार हुआ है कि कुछ लोग सिर्फ हिम्मत करके चले गए कि जब इतने लोग चल रहे हैं तो हम भी चल लेंगे लेकिन भीतर संदेह का कीड़ा था वो जल गए ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में इस पर प्रयोग किया गया लंका से कुछ बौद्ध भिक्षु बुलाए गए थे चलने के लिए वो बुद्ध पूर्णिमा को हर वर्ष बुद्ध की स्मृति में आग पर चलते वो बात बिल्कुल ठीक है बुद्ध की स्मृति में आग पर चलना चाहिए क्योंकि बुद्ध की कुल स्मृति इतनी है कि तुम देह नहीं हो तो जब हम देह ही नहीं है तो आग हमें कैसे जलाएगी कृष्ण ने गीता में कहा है न आग तुझे जला सकती न शस्त्र तुझे छेद सकते नैनम छिदंती शस्त्रणी नहती पावका नहीं आग तुझे जलाएगी नहीं शस्त्र तुझे छेद सकते तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन श्रीलंका में बौद्ध भिक्षु आग पर चलते उन्हें निमंत्रित किया गया वो ऑक्सफोर्ड में भी चले जब वो ऑक्सफर्ड में चल रहे थे तो एक भिक्षु जल गया कोई बीस भिक्षु चले एक भिक्षु जल गया खोजबीन की गई कि बात क्या हुई वो भिक्षु सिर्फ इंग्लैंड देखने आया था उसे कोई भरोसा नहीं था कि वो चल पाएगा उसकी मर्जी कुछ और थी वो तो सिर्फ यात्रा करने आया था उसकी तो आकांक्षा इतनी थी कि इंग्लैंड देख लेंगे और उसने सोचा जब ये उन्नीस लोग नहीं जलते तो मैं क्यों जलूंगा मगर भी घटना घटी ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जिसने कभी यह घटना न देखी थी न सुनी थी सिर्फ बैठ के देख रहा था उसे देख के इतना भरोसा आ गया कि वो उठा और चलने लगा और चल गया न तो वो बौद्ध था न धार्मिक था उसे तो कुछ पता ही नहीं था उसे तो सिर्फ इतने लोगों का चलना देख के ये लगा ये भाव ऐसी गहनता से उठा श्रद्धा इतनी सघन हो गई कि वो उठा एक गहन आनंद भाव में और नाचने लगा पर, भिक्षु भी चौंके क्योंकि तो भिक्षुओं को तो ये ख्याल था कि बुद्ध भगवान उन्हें बचा रहे ये आदमी तो कोई बौद्ध नहीं है। ये तो अंग्रेज था और धार्मिक भी नहीं था चर्च भी नहीं जाता था तो क्राइस्ट भी इसकी फिक्र नहीं करेंगे बुद्ध से तो कुछ लेना देना है नहीं इसका तो कोई भी मालिक नहीं था सिर्फ श्रद्धा हम जो मानते हैं गहन श्रद्धा में वही हो जाते हैं मैं करता हूं ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प से दंशित हुआ तू मैं करता नहीं हूं ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो यह वचन ख्याल रखना बार बार अस्तवक कहते हैं सुखी हो वो कहते हैं ऐसी क्षण घट सकती है बात हम करता इति, मैं करता हूं ऐसी हमारी धारणा है उस धारणा के अनुसार हमारा अहंकार निर्मित होता है कर्ता यानी अस्मिता मैं करता हूं उसी से हमारा अहंकार निर्मित होता है इसलिए जितना बड़ा करता हो उतना बड़ा अहंकार होता है तुमने अगर कुछ खास नहीं किया तो तुम क्या अहंकार रखोगे तुमने एक बड़ा मकान बनाया तो उतना ही बड़ा तुम्हारा अहंकार हो जाता तुमने एक बड़ा साम्राज्य रचाया तो उतनी ही सीमा तुम्हारे अहंकार की हो जाती इसलिए तो दुनिया को जीतने के लिए पागल लोग निकलते हैं दुनिया को जीतने थोड़ी निकलते दुनिया किसने कब जीती लोग आते हैं चले जाते हैं दुनिया को कौन जीत पाता है लेकिन दुनिया को जीतने निकलते हैं घोषणा करने कि मेरा अहंकार इतना विराट है कि सारी दुनिया को छोटा कर दूंगा घेर लूंगा सीमा बना दूंगा मैं ही परिभाषा बनूंगा सारे जगत की सिकंदर और नेपोलियन और तेमूर और नादिर और सारे पागल दुनिया को घेरने चलते ये दुनिया को घेरने के लिए जो आकांक्षा है यह अहंकार की आकांक्षा है किसी को तुमने देखा मंत्री हो गया या मुख्यमंत्री हो गया तब उसकी चाल देखी, फिर पद पर नहीं रहा तब उसको देखा ऐसी खराब हालत हो जाती पद से उतर के आदमी वही है बल खो हो जाता है वो जो अहंकार का बिच जो गति दे रहा था नशा दे रहा था वो चाल में जो मस्ती आ गई थी सिर ऊंचा उठ गया था रीढ़ सीधी हो गई थी वो सब खो जाता क्या हो गया एक क्षण पहले इतना बल मालूम होता था एक क्षण बाद ऐसा निर्बल हो गया राजनीतिक पदों से उतर के ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते राजनीतिक जब तक जीतते हैं तब तक बलशाली रहते हैं जैसे ही हारने लगते वैसे ही बल खो जाता मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि लोग रिटायर होकर जल्दी मर जाते दस साल का फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत फर्क नहीं जो आदमी अस्सी साल जीता वो जब साठ साल में रिटायर हो जाता तो सत्तर में मर जाता है वो अस्सी साल जी सकता था कोई और कारण न था मरने का लेकिन मरने का एक कारण मिल गया कि जब तुम कलेक्टर थे कमिश्नर थे पुलिस इंस्पेक्टर थे या कनेस्टबिल ही सही स्कूल के मास्टर ही सही स्कूल के मास्टर की भी अकड़ होती है उसकी भी एक दुनिया होती है तीस चालीस लड़कों पर तो रो बा ही रखता है उनको तो दबाए ही रखता है वहां तो सम्राट ही होता है कहते हैं जब औरंगजेब ने अपने बाप को कारागृह में बंद कर दिए तो उसके बाप ने कहा कि मुझे यहां मन नहीं लगता तू एक काम कर तीस चालीस छोटे छोटे लड़के भेज दे तुम एक मदरसा खोल दो कहते हैं औरंगजेब ने कहा कि बाप जेल में तो पड़ गया है लेकिन पुरानी सम्राटों में की अकड़ नहीं जाती तो 30-40 लड़कों पर ही अब मालकित करेगा उसने इंजाम कर दिया छोटा छोटा स्कूल का मास्टर भी 30-40 लड़कों की दुनिया में तो राजा है बड़े से बड़े राजा को भी इतना बल कहां होता है कहो उठो तो उठते हैं लोग कहो बैठो तो बैठते हैं लोग सब उसके हाथ में स्कूल का मास्टर ही सही कलेक्टर हो डिप्टी कलेक्टर हो मिनिस्टर हो कोई भी हो जैसे ही रिटायर होता है वैसे ही बल्क हो जाता है अब कोई रास्ते पर नमस्कार नहीं करता अब कहीं भी उसकी कोई सार्थकता नहीं मालूम होती वो फिजूल मालूम पड़ता है जैसे कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया या कबाड़ खाने में डाल दिया गया अब उसकी कहीं कोई जरूरत नहीं जहां भी जाता है लोग उसको सहते मगर उनके भाव से पता चलता है कि जाओ भी क्षमा करो अब यहां किसलिए चले आए अब दूसरा काम करने तो वही लोग जो उसकी खुशामद करते थे रास्ते से कन्नी काट जाते वही लोग जो उसके पैर दापते थे अब दिखाई नहीं पड़ते अचानक उसके अहंकार का गुब्बारा सिकुड़ जाता है जैसे गुब्बारा फूट गया हवा निकलने लगी पंचर हो गया लगता है जीने में कोई अर्थ नहीं मालूम होता मरने की आकांक्षा पैदा होने लगती वो सोचने लगता है मर ही जाऊं क्योंकि अब क्या साहस रिटायर होकर लोग जल्दी मर जाते हैं क्योंकि उनके जीवन का सारा बल तो उनके साम्राज्यों में था कोई हेड किलर था तो दस पांच क्लर्कों को सतारा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन तुम चपरासी से ही मगर चपरासी की भी अकल होती है जब जाओ दफ्तर में अंदर तो चपरासी को बैठो स्टूल पे ही बैठा है बाहर लेकिन उसकी अकड़ देखो कहता ठहरो मुल्ला नसरुद्दीन कांस्टेबल का काम करता था एक महिला को तेजी से कार चलाते हुए पकड़ लिया जल्दी से निकाली नोटबुक लिखने लगा महिला ने कहा सुनो बेकार लिखा पड़ी मत करो मेयर मुझे जानते मगर वो लिखते ही रहा महिला ने कहा कि सुनते हो कि नहीं चीफ मिनिस्टर भी मुझे जानते मगर वो लिखते ही रहा आखिर महिला ने आखिरी दांव मारा उसने कहा सुनते हो कि नहीं इंदिरा गांधी भी मुझे जानती मुल्ला ने कहा बकवास बंद करो मुल्ला नीन तुम्हें जानता है। उस का कौन मतलब? उसने का, मेरा नाम मुला नसरुद्दीन अगर मैं जानता हूं तो कुछ हो सकता है बाकी कोई भी जानता रहा भगवान भी तुम्हें जानता हो यह रिपोर्ट लिखी जाएगी ये मुकदमा चलेगा हर आदमी की अपनी अकड़ है की भी अपनी आकड़ है उसके भी अपनी दुनिया है अपना राज, उसके भीतर फंसे के वो सताएगा, अहंकार जीता है उस सीमा पर जो तुम कर सकते हो इसलिए तुम देखना अहंकारी आदमी हा कहने में बड़ी मजबूरी अनुभव करता है तुम अपने में ही निरीक्षण करना मैं कोई दूसरों को जांचने के लिए तुम्हें मापदंड नहीं दे रहा हूं तुम अपना ही आत्मविश्लेषण करना नहीं कहने में मजा आता है क्योंकि नहीं कहने में बल मालूम पड़ता है बेटा पूछता है मां से कि जरा बाहर खेला हूं वो कहता नहीं नहीं अभी बाहर खेलने में कुछ हर्जा भी नहीं है बाहर नहीं खेलेगा बेटा तो कहां खेलेगा और मां भी जान चाहिए जाएगा ही वो थोड़ा शोरगुल मचाएगा वो भी अपना बल दिखलाएगा बलों की टक्कर होगी थोड़ी राजनीति चलेगी वो ठीक पुकार मचाएगा बर्तन पटकेगा तब वो कहेगी अच्छा जा बाहर खेल लेकिन वो जब कहेगी जा बाहर खेल तब ठीक है तब उसकी आज्ञा से जा रहा है मुल्ला नीन का बेटा बहुत उधम कर रहा था उससे बार बार कह रहा था सांतों के बैठ देख मेरी आज्ञा मान सांथों के बैठ मगर वो सुन नहीं रहा था कौन बेटा सुनता है आखिर भन्ना के मुल्ला ने सूद्य का छाप कर जितना उधम करना अब देख कैसे मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है अब मेरी आज्ञा है कर कितना उधम करना अब देखें कैसे मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है नहीं जल्दी आती जवान पर रखी तुम जरा गौर करना सौ में नब्बे मौकों पर जहां नहीं कहने की कोई भी जरूरत न वहां भी तुम नहीं कहते हो नहीं कहने का मौका तुम चूकते नहीं नहीं कहने का मौका मिले तो छपट के लेते हो, हाँ कहने में बड़ी मजबूरी लगती हाँ कहने में बड़ी दयनीयता मालूम होती हां कहने का मतलब होता तुम्हारा कोई बल नहीं इसलिए जो बहुत अहंकारी हैं वो नास्तिक हो जाते नास्तिक का मतलब उन्होंने आखिरी नहीं कह दी उन्होंने कह दिया ईश्वर भी नहीं और की तो बात छोड़ो नास्तिक अर्थ है कि उसने आखिरी अल्टीमेट परम इनकार कर दिया आस्तिक का अर्थ है उसने परम स्वीकार कर लिया उसने हां कह दिया ईश्वर है ईश्वर को हां कहने का मतलब है मैं ना रहा ईश्वर को ना कहने का मतलब बस मैं ही रहा अब मेरे ऊपर कोई भी नहीं मेरे पार कोई भी नहीं मेरी सीमा बांधने वाला कोई भी नहीं हमारा कर्तत्व हमारे अहंकार को भरता है इसलिए अष्टावक्र के सूत्र को ख्याल करना मैं करता हूं अहम करता इति ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प से दंशित हुआ व्यर्थी पीड़ित और परेशान हो रहा है ये पीड़ा कोई बाहर से नहीं आती ये दुख हम जो झेलते हैं अपना निर्मित किया हुआ है जितना बड़ा अहंकार उतनी पीड़ा होगी अहंकार घाव जरा सी हवा का झोंका भी दर्द दे जाता है निरअहंकारी व्यक्ति को दुखी करना असंभव अहंकारी व्यक्ति को सुखी करना असंभव है अहंकारी व्यक्ति ने तय ही कर लिया कि अब सुखी नहीं होना है क्योंकि सुख आता है हां भाव से स्वीकार भाव से सुख आता है ये बात जानने से कि मैं क्या हूं एक बूंद हूं सागर में सागर की एक बूंद सागर ही है मेरा होना क्या है जिस व्यक्ति को अपने ना होने की प्रती सघन होने लगती उतने ही सुख के अंबार उस पर बरसने लगते जो मिटा वो भर दिया जाता है जिसने अकर दिखाई वो मिट जाता है मैं करता नहीं हूं ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर तू सुखी हो मैं करता नहीं हूं ऐसे भाव को अष्टवक्र अमृत कहते हैं अहम न करता इति यही अमृत इसका एक अर्थ और भी समझ लेना चाहिए सिर्फ अहंकार मरता है तुम कभी नहीं मरते इसलिए अहंकार मृत्यु है विष जिस दिन तुमने जान लिया कि अहंकार है ही नहीं बस मेरे भीतर परमात्मा ही है उसकी है एक फैलाव उसकी ही एक किरण उसकी ही एक बूंद, फिर तुम्हारी कोई मृत्यु नहीं फिर तुम अमृत हो परमात्मा के साथ तुम अमृत हो अपने साथ तुम मरण धर्मा हो अपने साथ तुम अकेले हो संसार के विपरीत हो अस्तित्व के विपरीत हो तुम असंभव युद्ध में लगे हो जिसमें हार सुनिश्चित है परमात्मा के साथ सब तुम्हारे साथ है जिसमें हार असंभव है जीत सुनिश्चित है सबको साथ लेके चल पड़ो जहां सहयोग से घट सकता हो वहां संघर्ष क्यों करते हो जहां झुक के मिल सकता हो वहां के लेने की चेष्टा क्यों करते हो जहां सरलता से विनम्रता से मिल जाता हो वहां तुम तो व्यर्थ ही उधम क्यों मचाते हो व्यर्थ का उत्पाद क्यों करते हो मैं करता नहीं हूं ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जनक ने पूछा है कैसे हम सुखी हो कैसे सुख हो कैसे मुक्ति मिले कोई विधि नहीं बता रहे हैं अस्क्र वो नहीं कह रहे हैं कि साधो इस तरह, वो कहते हैं देखो इस तरह, दृष्टि ऐसी हो बस ये सारा दृष्टि का ही उपद्रव है दुखी हो तो गलत दृष्टि आधार सुखी होना है तो ठीक दृष्टि विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो इसमें विश्वास की भी परिभाषा समझने जैसी है अविश्वास का अर्थ होता है तुम अपने को समग्र के साथ एक नहीं मानते उसी से संदेह उठता है अगर तुम समग्र के साथ अपने को एक मानते हो तो कैसा अविश्वास जहाँ ले जाएगा अस्तित्व वही शुभ है न हम अपनी मर्जी आए ना अपनी मर्जी जाते न तो हमें जन्म का कोई पता है क्यों जन्मे न हमें मृत्यु का कोई पता है क्यों मरेंगे न हमसे किसी ने पूछा जन्म के पहले कि जन्म चाहते हो ना हमसे कोई मरने के पहले पूछेगा कि मरोगे मरने की इच्छा है सब यहां हो रहा है हमसे कौन पूछता है हम व्यर्थ ही बीच में क्यों अपने को लाएं? जिस से जीवन निकला है उसी में हम विसर्जित होंगे और जिसने जीवन दिया है उस पर अविश्वास कैसा जहां से इस सुंदर जीवन का आविर्भाव हुआ है उस स्रोत पर अविश्वास कैसा जहां से ये फूल खिले जहां ये कमल खिले जहां ये चांदारे जहां ये मनुष्य पशु पक्षी हैं जहां इतना गीत है जहां इतना संगीत है जहां इतना प्रेम है उस पर अविश्वास क्यों विश्वास का अर्थ है हम अपने को विजाति नहीं मानते परदेशी नहीं मानते हम अपने को इस अस्तित्व के साथ एक मानते इस एक की उद्घोषणा के होते ही जीवन में सुख की वर्षा हो जाती ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो विश्वास अमृतम पीतवा सुखी भव सुखी। सुखी इसी क्षण हो जा सुखी मैं एक विशुद्ध बोध हूं ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान रूपी वन को जलाकर तू बीत सुख हुआ सुखी हो अभी हो जा दुख के पार। एक छोटी सी बात को जान लेने से दुख विसर्जित हो जाता है कि मैं विशुद्ध बोध हूं कि मैं मात्र साक्षी भाव कि मैं केवल दृष्टा हूं अहंकार का रोग एकमात्र रोग है मैंने सुना थे दिल्ली के एक कवि सम्मेलन में मुल्लासुद्दीन भी सम्मिलित हुआ जब कवि सम्मेलन समाप्त हुआ और संयोजक पारिश्रमिक बांटने लगे तो वो तृप्त न हुआ पारिश्रमिक जितना वो सोचता था उतना उसे मिला नहीं वो बड़ा नाराज हुआ उसने कहा जानते हो मैं कौन हूं मैं पूना का कालिदास संयोजक भी छठे लोग रहे होंगे उन्होंने कहा ठीक लेकिन ये तो बताइए कि पुणे के किस मोहल्ले के कालिदास मोहल्ले मोहल्ले में कालिदास मोहल्ले मोहल्ले में टैगोर हर आदमी यही सोचता है कि अनुच्छ अद्वितीय प्रतिभा है उसकी अरब में कहावत है कि परमात्मा जब किसी आदमी को बनाता तो उसके कान में कह देता तुमसे बेहतर आदमी कभी बनाया ही नहीं और ये सभी से कहता है मजाक बड़ी गहरी और हर आदमी मन में यही ख्याल लिए जीता है कि मुझसे बेहतर आदमी कोई बनाया नहीं मैं सर्वोत्कृष्ट कृति हूं कोई माने ना माने तो उनकी नासमझी ऐसे मैं सर्वोत्कृष्ट कृति इस दंभ में जीता आदमी बड़े दुख पाता है क्योंकि इस दंभ के कारण वो बड़ी अपेक्षाएं करता है जो कभी पूरी नहीं होगी उसकी अपेक्षाएं अनंत जीवन बहुत छोटा है जिसने भी अपेक्षा बांधे वो दुखी होगा इस जीवन को एक और ढंग से भी जीने की कला है अपेक्षा सुनने बिना कुछ मांगे जो मिल जाए उसके प्रति धन्यवाद से भरे हुए कृतज्ञ भाव से वही आस्तिक की प्रक्रिया है जो तुम्हें मिला है वो इतना है। मगर तुम उसे देखो तब ना मैंने सुना है एक आदमी मरने जा रहा था जिस नदी के किनारे वो मरने गया एक सूफी फकीर बैठा हुआ था उसने कहा क्या कर रहे हो वो कूदने को ही था उसने कहा रोको मत बहुत हो गया जिंदगी में कुछ भी नहीं सब बेकार है जो चाहा नहीं मिला जो नहीं चाहा वही मिला परमात्मा मेरे खिलाफ तो मैं भी क्यों स्वीकार करूं ये जीवन उस फकीर ने कहा ऐसा करो एक दिन के लिए रुक जाओ फिर मर जान इतनी जल्दी क्या तुम कहते हो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं उसने कहा कुछ भी नहीं कुछ होता तो मरने क्यों आता स्वती ने कहा तुम मेरे साथ आओ इस गांव का राजा मेरा मित्र है वो ले गया फकीर को फकीर उससे ले गया उसने सम्राट के कान में कुछ कहा सम्राट ने कहा एक लाख रुपए दूंगा उस आदमी ने इतना ही सुना फकीर ने क्या कहा कान में वो नहीं सुना सम्राट ने कहा एक लाख रुपए दूंगा फकीर आया और उस आदमी के कान में बोला कि सम्राट तुम्हारी दोनों आंखे एक लाख रुपए में खरीदने को तैयार बेचते हो उसने कहा क्या मतलब आंख और बेच दू लाख रुपए में दस लाख दे, तू तो भी देने वाला तो सम्राट के पास फिर गया उसने कहा अच्छा ग्यारह लाख देंगे उस आदमी ने कहा छोड़ो जी धंधा कर नहीं आंख बेचेंगे क्यों फकीरने का कान बेचोगे नाक बेचोगे ये सम्राट हर चीज खरीदने को तैयार और जो दाम मांगो देने को तैयार उसने कहा नहीं धंधा हमें करने नहीं है बेचेंगे क्यों उस तो फकीर का जरा देख आंख तो 11 लाख में भी बेचने को तैयार नहीं और रात तो मरने जा रहा था कह रहा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं जो मिला है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता जरा इन आंखों को तो ख्याल करो ये कैसा चमत्कार है आंख चमड़ी से बनी चमड़ी का ही अंग है लेकिन आंख देख पाती कैसी पारदर्शी असंभव संभव हुआ है ये कान सुन पाते संगीत को पक्षियों के कलरव को हवाओं के मरमर को सागर के शोर को यह कान सिर्फ चमली और हड्डी से बने ये चमत्कार तो देखो तुम हो यह इतना बड़ा चमत्कार बड़ा और कोई चमत्कार क्या तुम सोच सकते हो इस हड्डी मांस मज्जा की देह में चैतन्य का दिया जल रहा है जरा इस चैतन्य के दिए का मूल्य तो आंखों नहीं लेकिन तुम्हारी इस पर तो कोई दृष्टि नहीं तुम कहते हो हमें सौ रुपए की नौकरी मिलनी चाहिए थी नब्बे रुपए की मिली मरेंगे आत्महत्या कर लेंगे कि होना चाहिए था मिनिस्टर केवल डिप्टी मिनिस्टर हो पाए नहीं जियेगे कि मकान बड़ा चाहिए था छोटा मिला कोई सार रहने का नहीं कि दिवाला निकल गया कि बैंक में खाता खाली हो गया आप जीने में सार क्या स्त्री चाहिए थी वो न मिली एक पुरुष था वो न मिला बस अब मरेंगे जितना तुम चाहोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में दुख होगा जितना तुम देखोगे कि बिना चाहे कितना मिला है अपूर्व तुम्हारे ऊपर बरसा है अकार तुमने कमाया क्या है क्या थी कमाई तुम्हारी जिसके कारण तुम्हें जीवन मिले क्या है तुम्हारा अर्जुन जिसके कारण क्षण भर तुम सूरज की किरणों में नाचो चांतारों से बात करो क्या कारण क्या है तुम्हारा बल क्या है प्रमाण तुम्हारे बल का कि हवाएं तुम्हें छुए और तुम गुनगुनाओ आनंद मग्न हो कि ध्यान संभव हो सके इसके लिए तुमने क्या किया है यहां सब तुम्हें मिला है प्रसाद रूप फिर भी तुम परेशान हो फिर भी तुम कहे चले जाते हो फिर भी तुम उदास हो जरूर अहंकार कर रोग खाए चला जा रहा वही सबको पकड़े हुए मैंने सुना है एक परिवार के सभी सदस्य फिल्मों में काम करते थे एक बार परिवार का मुखिया अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास आया और बोला डॉक्टर साहब मेरे बेटे को छूत की बीमारी स्कारलेट फीवर और वह मानता है कि उसने घर की नौकरानी को चूमा आप घबराइए नहीं डॉक्टर ने सलाह दी जवानी में खून जोश मारता ही आप समझे नहीं डॉक्टर वो आदमी बोला और थोड़ा बेचैन होकर सच बात ये है कि उसके बाद मैं भी उस लड़की को चुम चुका हूं तब तो मामला कुछ गड़बड़ नजर आता है डॉक्टर ने स्वीकार किया अभी क्या गड़बड़ है डॉक्टर साहब उसके बाद में अपनी पत्नी को भी दो बार चुन चुका हूं इतना सुनते ही डॉक्टर अपनी कुर्सी से उछल के चिल्लाया तब तो मारे गए तब तो ये बाहियात बीमारी मुझे भी लग चुकी होगी वो उनकी पत्नी को चुम चुके ऐसी बीमारी फैलती चली जाती अहंकार छूत की बीमारी जब बच्चा पैदा होता है तो कोई अहंकार नहीं होता बिल्कुल निर्हंकार निर्दोष होता है खुली किताब होता है कुछ भी लिखावट नहीं होती खाली किताब होता है फिर धीरे धीरे अक्षर लिखे जाते फिर धीरे धीरे अहंकार निर्मित किया जाता है माँ बाप परिवार समाज स्कूल विश्वविद्यालय फिर उसके अहंकार को मजबूत करते चले जाते ये सारी प्रक्रिया हमारे शिक्षण की और संस्कार की सभ्यता और संस्कृति की बस एक बीमारी को पैदा करती अहंकार को जन्माती है ये अहंकार फिर जीवन भर हमारे पीछे प्रेत की तरह लगा रहता है अगर तुम धर्म का ठीक अर्थ समझना चाहो तो इतना ही है समाज संस्कृति सभ्यता तुम्हें जो बीमारी दे देते हैं धर्म उस बीमारी की औषधि है और कुछ भी नहीं धर्म समाज विरोधी है सभ्यता विरोधी है, संस्कृति विरोधी है धर्म बगावत है धर्म क्रांति है धर्म की क्रांति का कुल अर्थ इतना ही है कि तुम्हें जो दे दिया है दूसरों ने उसे किस भांति तुम्हें सिखाया जाए कि तुम उसे छोड़ दो उसे पकड़ के मत चलो वही तुम्हारी पीड़ा है वही तुम्हारा नरक है अहंकार के अतिरिक्त जीवन में और कोई बोझ नहीं है अहंकार के अतिरिक्त जीवन में और कोई बंधन जंजीर नहीं मैं एक विशुद्ध बोध हूं ऐसी निश्चय अग्नि से अज्ञान रूपी वन को जलाकर तू वित्त शोक हो सुखी हो अहंकार का अर्थ है अपने चैतन्य को किसी और चीज से जोड़ लेना एक आदमी कहता है कि मैं बुद्धिमान तो उसने बुद्धिमानी से अपने अहंकार को जोड़ लिया तो उसकी चेतना अशुद्ध हो गई तुमने देखा दूध में कोई पानी मिला देता है तो हम कहते हैं तो दूध अशुद्ध हो गया लेकिन अगर पानी मिलाने वाला कहे कि हमने बिल्कुल शुद्ध पानी मिलाया फिर तब भी तुम कहोगे अशुद्ध हो गया शुद्ध पानी, मिला पानी मिलाया, गया अशुद्ध यह थोड़ी सवाल पानी मिलाया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने शुद्ध पानी मिलाया तो भी दूध तो अशुद्ध हो गया और अगर गौर करो तो दूध ही अशुद्ध नहीं हुआ पानी भी अशुद्ध हो गए पानी और दूध दोनों शुद्ध थे अलग अलग मिलके अशुद्ध हो गए विपरीत और विजाति और अन्य से मिलके उपद्रव होता है चेतन ने जैसे ही अपने से भिन्न से मिल जाता है तुमने कहा मैं बुद्धिमान बुद्धि यंत्र है उसका उपयोग करो बुद्धिमान मत बनो यही बुद्धिमानी है बुद्धिमान मत बनो तुमने कहा मैं बुद्धिमान उपद्रव शुरू हुआ दूध पानी से मिल गया फिर तुम्हारी बुद्धि कितनी ही शुद्ध हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने कहा मैं चरित्रवान दूध पानी से मिल गया अब तुम्हारा चरित्र कितना ही शुद्ध हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता दुष्चरित्र और सच चरित्र दोनों के अहंकार होते मैंने सुना है एक पुरानी कहानी जार के जमाने में रूस में साइबेरिया में तीन कैदी बंद थे और तीनों में सदा विवाद हुआ करता था कि कौन बड़ा अपराधी और तीनों में सदा विवाद हुआ करता था कि कौन ज्यादा दिन से जेल भोग रहा है जेल में अक्सर ये होता है लोग वहां भी बड़ा चढ़ा के बताते ऐसे नहीं कि तुम अपना बैंक बैलेंस बढ़ा चढ़ा के बताते और मेहमान आ जाते तो घर में पड़ोस से फर्नीचर मांग के और गलीचे बिछा देते तुम्हें धोखा देते हो नहीं ऐसा नहीं है कि तुम ही दूसरों को देख के खूब जोर जोर से हरे राम हरे राम करने लगते हो कि कोई आ जाए तो प्रार्थना लंबी हो जाती है पूजा की घंटिया जोर से बजने लगती हैं कोई ना आए जल्दी निपटा लेते हो ऐसा तुम ही करते हो ऐसा नहीं मेहमान घर में हो तो तुम मंदिर चले जाते हो तो क्योंकि मेहमानों पर धार्मिक होने का प्रभाव डालना कैदी भी कारागृह में इसी तरह करते उन तीन कैदियों में विवाद होता था एक दिन पहले कैदी ने कहा कि मैं जब जेल में आया था जब मुझे साइबेरिया के जेल में डाला गया तब मोटर गाड़ी नहीं चलती थी दूसरे ने कहा इसमें क्या रखा है मैं जब डाला गया तब बैलगाड़ी तक नहीं चलती थी तीसरे ने कहा बैलगाड़ी बैलगाड़ी क्या होती वो ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कितने प्राचीन समय से उस जेल में पड़ा हुआ इसमें भी अहंकार है मैंने सुना है एक जेल में एक नया अपराधी आया जिस कोठसी में उसे भेजा गया था उस कोठरी में एक पहले से ही एक दादा पहले से ही जमे थे उन दादा ने पूछा कि कितने दिन रहेगा मैंने कहा कि ये कोई 20 साल की सजा हुई तो उसने कहा तू दरवाजे पे रह तुझे जल्दी निकलना पड़ेगा तू दरवाजे के पास ही अपना बिस्तरा लगा दे अपराधी का भी अहंकार है बुरे के साथ भी आदमी अपने अहंकार को भरता है भले के साथ भी भरता है लेकिन दोनों स्थितियों में चैतन्य अशुद्ध हो जाता है अस्थावक्र कहते हैं मैं एक विशुद्ध बोध हूं न तो मैं बुद्धिमान हूं न मैं चरित्रवान हूं न मैं चरित्रहीन हूं न मैं सुंदर हूं न मैं असुंदर हूं ना मैं जवान हूं ना मैं बूढ़ा हूं न गोरा ना काला ना हिंदू ना मुसलमान ना ब्राह्मण ना सूद्र मेरा कोई तादाद में नहीं है। मैं इन सबको देखने वाला हूं जैसे तुमने दिया जलाया अपने घर में तो दी की रोशनी टेबल पे भी पड़ती कुर्सी पे भी पड़ती दीवाल पे भी पड़ती दीवाल घड़ी पर भी पड़ती फर्नीचर पे अलमारी पर कालीन पर फर्श पर छप्पर पर सब पे पड़ती तुम बैठे तुम पे भी पड़ती, लेकिन ज्योति न तो दीवार है न छप्पर है न फर्श है न टेबल है न कुर्सी है सब रोशन है उस रोशनी में लेकिन रोशनी अलग है शुद्ध चैतन्य तुम्हारी रोशनी है तुम्हारा बोध है वो बोध तुम्हारी बुद्धि पर भी पड़ता, तुम्हारी देह पर भी पड़ता, तुम्हारे कृत्य पर भी पढ़ता लेकिन तुम उनमें से कोई भी नहीं हो जब तक तुम अपने को किसी से जोड़ के जानोगे तब तक अहंकार पैदा होगा अहंकार है चेतना का किसी अन्य वस्तु से तादात जैसे ही तुमने सारे तादात में छोड़ दिए तुमने कहा मैं तो बस शुद्ध बुद्ध, मैं तो शुद्ध बुद्ध, हूँ शुद्ध बुद्ध हूँ वैसे ही तुम घर लौटने लगे, मुक्ति का क्षण गरीब आने लगा अस्था कहते हैं विशुद्ध बोध हूं ऐसी धारणा अहम एका विशुद्ध बोधा इथि ऐसे निश्चय रूपी अग्नि से ये क्या है निश्चय रूपी बात सुन के ये निश्चय न होगा केवल बुद्धि से समझ के ये निश्चय न होगा ऐसा तो बहुत बात तुमने समझ लिया फिर फिर भूल जाते हो अनुभव से ये निश्चय होगा थोड़े प्रयोग करोगे तो निश्चय होगा प्रतिति होगी तो निश्चय होगा और निश्चय होगा तो क्रांति घटित होगी अज्ञान रूपी वन को जलाकर तू बीत सोख हुआ सुख को प्राप्त हो सुखी हो जिसमें यह कल्पित संसार रस्सी में सांप जैसा भासता है तू वही आनंद परमानंद बोध है अत्यव तू सुखपूर्वक विचर्ष यहां दुख का कोई कारण ही नहीं तुम नाहक एक दुख स्वप्न में दबे और परेशान हुए जा रहे हो दुख स्वप्न तुमने देखा अपने ही हाथ छाती पर रख के आदमी सो जाता है हाथ के वजन से रात नींद में लगता है कि छाती पर कोई भूत प्रेत चढ़ा अपने ही हाथ रखे छाती पर उनका ही वजन पड़ रहा है लेकिन निद्रा में वही वजन भ्रांति बन जाता या अपना ही तकिया रख लिया अपनी छाती पर लगता पहाड़ गिर गया चीखता चिल्लाता चीख भी नहीं निकलती हाथ पैर हिलाना चाहता हाथ पैर भी नहीं हिलते ऐसी घबराहट बैठ जाती फिर जब नींद भी टूट जाती तो भी पाता पसीना पसीना नींद भी टूट जाती है जाग भी जाता है समझ भी लेता है कोई दुश्मन नहीं कोई पहाड़ नहीं गिरा अपना ही तकिया अपनी छाती पर रख लिया की अपने ही हाथ अपनी छाती पे रख लिए थे तो भी सांस धक धक चल रही है जैसे नीलों दौड़ के आया सपना टूट गया फिर भी अभी तक परिणाम जारी जिसको हम ये संसार के दुख कह रहे हैं वो हमारी ही बोध की भ्रांतियां हैं। जिसमें यह कल्पित संसार रस्सी में सांप जैसा भाजता है तुमने तो देखा कभी रस्सी पड़ी हो रास्ते पर अंधेरे में बस सांप का ख्याल आ जाता ख्याल आ गया तो रस्सी पर साप आरोपित हो गया भागे चीख पुकार मचा हो सकता दौड़ने में गिर पड़ो हाथ पैर तोड़ लो तो बाद में पता चले कि सिर्फ रस्सी थी नाहक दौड़े लेकिन फिर क्या होता हाथ पैर तोड़ चुके अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी बोध का दिया हो हो प्रकाश थोड़ा तो अंधेरे से अंधेरी रात में भी तुम बोध के दिए से देख पाओगे कि रस्सी रस्सी है सर्प नहीं इस बोध में ही आनंद और परमानंद का जन्म होता है अत्योतु सुखपूर्वक विचर तेरे पास सूत्र है तेरे पास ज्योति है ज्योति को तूने ने नाहक के पर्दों में ढाका, पर्दे हटा घूंघट के पटखोल विचार के वासना के अपेक्षा के कल्पनाओं के सपनों के पर्दे हटाओ वही है घूंघट घूंघट को हटाओ खुली आंख से देखो लोग बुरके ओढ़े बैठे उन बुरकों के कारण कुछ दिखाई नहीं पड़ता धक्के खा रहे गड्ढों में गिर रहे वही आनंद परमानंद बोध है अत्योतु सुखपूर्वक विचर यत्र विश्वमिदम भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंदा सा सुखम चर् आनंद परमानंद बोधात्म सुखम थोड़े से बोध को समझ लो पकड़ लो पहचान लो फिर विचरण करो सुख में यह अस्तित्व परम आनंद है इस अस्तित्व ने दुख जाना नहीं दुख तुम्हारा निर्मित किया हुआ है कठिन से समझना यह बात क्योंकि हम इतने दुख में जी रहे हैं हम कैसे माने कि दुख नहीं वो जो रस्सी को देख के भाग गया है वो भी नहीं मानता कि सर्प नहीं है वो जो हाथ रख के छाती पे पड़ा है और सोचता है पहाड़ गिर गया वो भी उस क्षण में तो नहीं मान सकता कि पहाड़ नहीं गिर गया है। वैसी ही हमारी दशा है क्या करें थोड़े दृश्य से दृष्टा की तरफ चले देखें सब लेकिन देखने वाले को ना भूले सुने सब सुनने वाले को न भूल करें सब लेकिन इस स्मरण रखने की करता नहीं बुद्ध कहते थे चलो राह पर और इस स्मरण रखो कि भीतर कोई चल नहीं रहा भीतर सब अचल है ऐसा ही है भी गाड़ी के चाक को चलते देखा कील तो ठहरी रहती चाक चलता जाता ऐसे ही जीवन का चाक चलता है कील तो ठहरी हुई है कील हो तुम मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध क्योंकि इस संसार में यह लोगों की सच है कि जैसी मति वैसी गति ये सूत्र मूल्यवान है मुक्ति का अभिमानी मुक्त है जिसने जान लिया कि मैं मुक्त हूं वो मुक्त है मुक्ति के लिए कुछ और करना नहीं इतना जानना ही है कि मैं मुक्त तुम्हारे करने से मुक्ति ना आएगी तुम्हारे जानने से मुक्ति आएगी मुक्ति कृत्य का परिणाम नहीं ज्ञान का फल है मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध जो सोचता है मैं बंधा हूं वो बंधा है जो सोचता है वो मुक्त हूं मैं वो मुक्त है तुम जरा करके भी देखो एक चौबीस घंटे ऐसा सोच कर देखो कि चलो चौबीस घंटे यही सही मुक्त 24 घंटे मुक्त रहते देख लो तुम बड़े चकित होगे, तुम्हें खुद ही भरोसा ना आएगा कि अगर तुम सोच लो मुक्त हो तो कोई नहीं बांधने वाला है तो तुम मुक्त तुम सोच लो कि बंधा हूं तो हर चीज बांधने वाली है। मेरे एक मित्र थे मेरे साथ प्रोफेसर थे होली के दिन से बांध दी ली रस्ते तो शोरगुल मचा दिया हुड़ कर दिया बड़े सीधे आदमी थे सीधे आदमी के साथ खतरा है उसके भीतर काफी दबा पड़ा रहता उपद्रवी नहीं थे नाम भी उनका भोले राम था भोले भाले आदमी थे भोले भाले आदमी के साथ एक खतरा है भांग वगैरह से बचना चाहिए क्योंकि वो भोला भालापन जो ऊपर ऊपर है भांग ने तो डुबा दिया भीतर जो दबा पड़ा था जिनकी भर में जो नहीं किया था वो सब निकल आया वो सड़क पर गए शोरगुल मचाया उपद्रव कर दिया किसी स्त्री के साथ छेड़छाड़ कर दी पकड़ लिए गए थाने में बंद कर दिए गए अंग्रेजी के प्रोफेसर थे रात कोई दो बजे आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि आपके मित्र पकड़ गए और उन्हें खबर भेजी कि निकालो सुबह के पहले निकालो नहीं तो मुश्किल हो जाएगी बा मुश्किल उनको निकाल पाए सुबह होते होते निकाल तो लाए लेकिन वो ऐसे घबरा गए सीधे साधे आदमी थे वो ऐसे घबरा गए कि बस मुश्किल खड़ी हो गई तीन महीने उन्होंने ऐसा कष्ट भोगा सड़क से पुलिस वाला निकले कि वो छुप जाए तो वो आ पकड़ ले मेरे साथ एक ही कमरे में रहते थे रात पुलिस वाला स्थिति बजाय वो बिस्तर के पीछे हो जाते तो कर क्या रहे हो तो आ रहे हैं वो लोग फिर तो हालत ऐसी बिगड़ गई कि वो ना मुझे सोने ना, ना खुद सोने वो कहीं जगो सुना तुमने वो लोग हवा में खबर है आवाज आ रही रेडियो पर वो लोग यहाँ वहां खबर भेज रहे हैं कि बोला राम कहा है भोला राम तुम सो जाओ तो सो के जीवन खतरे में वो पकड़ेंगे फाइल है मेरे खिलाफ आखिर मैं इतना परेशान हो गया कि कोई रास्ता ना देख के कॉलेज भी जाना उन्होंने बंद कर दिया छुट्टी लेके घर बैठ गया चौबीस घंटे एक ही रंग चलने लगा जिसको मनोवैज्ञानिक पेरोनाइड कहते हैं वो पेरानाइड हो गए अपने भय से ही रचना करने लगे भले आदमी थे कभी सोचा भी नहीं था मैंने लेकिन एक अनुभव हुआ कि आदमी क्या क्या कल्पना नहीं कर ले सकता है दीवानों को वो कहे कान सब तरफ लोग सुन रहे हैं कोई भी रास्ते पे चल रहा है तो वो उन्ही को देखता हुआ चल है कोई किनारे पे खड़े होकर हंस रहा है तो वो भोला राम को देख हंस रहा है कोई बात कर रहा है तो वो उन्हीं के खिलाफ रच रहे हैं। सारी दुनिया के खिलाफ फिर कोई उपाय न देख के मुझे एक ही रास्ता दिखाई पड़ा एक परिचित मित्र थे इंस्पेक्टर थे उनको समझाया कि तुम आ जाओ एक दिन फाइल लेके फाइल हो तो हम ले आए कोई फाइल है ना कुछ इस आदमी ने कभी कुछ किया ही नहीं सिर्फ एक दफा भंग पी थोड़ा उदम मचाया खत्म हो गई बात अब इसमें कोई इतना शोरगुल नहीं तो कोई भी फाइल ले आओ कागज कोरे रख के आ जाना मगर फाइल बड़ी होनी चाहिए क्योंकि वो कहते हैं फाइल बड़ी और भोला राम का नाम लिखी होनी चाहिए और तुम चिंता मत करना दो चार हाथ इनको रसीद कर देना और बांध भी देना हथकरी इनके हाथ में और जब तक मैं तुमको दस हजार रुपया रुष्वत न दू इनको छोड़ने के लिए राजी मत होना तभी शायद छूटे लाना पड़ा उन्होंने दो चार हाथ उनको लगाए जब उनको हाथ लगाया तब वो बड़े प्रसन्न हुए वो कहने लगे मुझसे अब देखो जो मैं कहता था हुआ कि नहीं ये नहीं फाइल बड़े बड़े अक्षरों में बोला राम लिखा है अब बोलो वो सब समझदारी की बातें कहा गई अब ये हो रहा है चले बोला राम हथकली भी डाल दी मगर एक तरह से वो प्रसन्न थे एक तरह से दुखी थे रो रहे थे मगर एक तरह से प्रसन्न थे कि उनकी धारणा सही सिद्ध हुई आदमी ऐसा पाकर तुम्हारे दुख की धारणा भी सही सिद्ध हो तो तुम्हारे अहंकार को तरक्की मिलती कि देखो मैं सही सिद्ध हुआ उनका पूरा भाव यह था कि सबको गलत सिद्ध कर दिया सब समझाने वाले कोई सही सिद्ध नहीं हुआ आखिर सही सिद्ध हुआ कह रखा था जल्दी मत मान जाना नहीं तो वो सोचेंगे की कोई जालसा जी वो कहा की ये हो ही नहीं सकता ये उनको तो आजलम सजा होगी बस वो जब इस तरह की बातें वो मेरी तरफ देखेंगे कहो बहुत मुश्किल से समझा बुझा के हाथ पर जोर के नोट की गड्डिया उनको दी फाइल जलाई सामने उस दिन से बोला नाम मुक्त हो गए ठीक हो सब खत्म हो गई हम करीब करीब ऐसी अवस्था है मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध क्योंकि संसार में यह लोकोक्ति सच है कि जैसी मती वैसी गति तुम जैसा सोचते हो वैसा ही हो गया है तुम्हारे सोचने ने तुम्हारा संसार निर्मित कर दिया है सोच को बदलो जागो और ढंग से देखो सब यही रहेगा सिर्फ तुम्हारे देखने सोचने जानने के ढंग बदल जाएंगे और सब बदल जाएगा मुक्ताधिमानी मुक्तो कि बद्धो बद्धादिमान्य किम विदंती है सत्ययम या मतिसा गति भवे या मतिसा गति भवे तो जैसा सोचो जैसी मति वैसी गति हो जाती आत्मा साक्षी है व्यापक है पूर्ण है एक है मुक्त है चेतन है क्रिया रहित है असंग है निष्प्रह है शांत है वह भ्रम के कारण संसार जैसा भासता है साक्षी व्यापक पूर्ण सुनो इस शब्द को अस्तावक्र कहते तुम पूर्ण हो पूर्ण होना नहीं है तुम में कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता तुम जैसे हो परिपूर्ण हो तुम्हें कुछ विकास नहीं करना तुम्हें कुछ सोपान नहीं चाहने तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है तुम पूर्ण हो तुम परमात्मा हो व्यापक हो साक्षी हो एक हो मुक्त हो चेतन हो क्रिया रहित हो असंग हो किसी ने तुम्हें बांधा नहीं कोई संग साथी नहीं अकेले हो परम एकांत में हो निष्प्रह हो ऐसा होना नहीं है यही फर्क है अस्थावक्र के संदेश का अगर तुम महावीर को सुनो तो महावीर कहते ऐसा होना है अस्थावक्र कहते हैं ऐसे तुम हो ये बड़ा फर्क है ये छोटा फर्क नहीं महावीर कहते हैं असंग होना है निष्प्रय होना है पूर्ण होना है व्यापक होना है साक्षी होना है अस्थावक्र कहते हैं तुम ऐसे हो बस जागना है ऐसा आंख खोल के देखना है अस्थावक्र का योग बड़ा सहज योग है साधो सहज समाधि बली कुटस्थ बोध रूप अद्वैत आत्मा का विचार कर अहम इति। मैं आभास रूप अहंकारी जीव हूं यह तुमने जो अब तक मान रखा है यह सिर्फ आभास है ये तुमने जो मान रखा है यह तुम्हारी मान्यता है मती है यद्यपि तुम्हारे आसपास भी ऐसा ही मानने वाले लोग हैं इसलिए तुम्हारी मति को बल भी मिलता है आखिर आदमी अपनी मति उधार लेता है तुम दूसरों से सीखते हो आदमी अनुकरण करता है यहां सभी दुखी हैं, तुम भी दुखी हो गए हो जापान में एक अद्भुत संथ हुआ होते ही जैसे ही वो ज्ञान को उपलब्ध हुआ या कहना चाहिए जैसे ही वो जागा वो हंसने लगा फिर वो जीवन भर हंसता ही रहा वो गांव गांव जाता है होते ही को जापान में लोग हंसता हुआ बुद्ध कहते वो बीच बाजार में खड़ा हो जाता और हंसने लगता फिर तो उसका नाम दूर दूर तक फैल गया लोग उसकी प्रतीक्षा करते कि होते ही कब आएगा उसका कोई और उपदेश ना था वो बस बीच बाजार में खड़े होकर हंसता धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हो जाती और लोग भी हंसने लगते होटल से लोग पूछते आप कुछ और कहो वो कहता और क्या कहें नाहक रो रहे हो कोई हंसने वाला चाहिए जो तुम्हें हंसा दे इतनी ही खबर लाता हूं कि हंस लो कोई कमी नहीं दिल खोल के हंसो सारा अस्तित्व हंस रहा है तुम नाहक रो रहे हो तुम्हारा रोना बिल्कुल निजी प्राइवेट पूरा अस्तित्व हंस रहा है जान तारे फूल पक्षी सब हंस रहे हैं, तुम नाहक रो रहे हो खोलो हंस लो मेरा कोई और संदेश नहीं है। वो हंसता एक गांव से दूसरे गांव घूमता रहता कहते हैं उसने पूरे जापान को हंसाया और उसके पास लोगों को धीरे धीरे हंसते हंसते हंसते झलके मिलती वो उसका ध्यान था वही उसकी समाधि थी लोग हंसते हंसते धीरे धीरे अनुभव करते कि हम हंस सकते हैं हम प्रसन्न हो सकते हैं कारण की खोज ही गलत है तुम जब तक कारण खोजोगे कि जब कारण होगा तब हंसेंगे तो तुम कभी हंसोगे ही नहीं तुमने अगर सोचा कि कारण होगा तब सुखी होंगे तो तुम कभी सुखी ना होगे कारण खोजने वाला और, और दुखी होता जाता कारण दुख हैं सुख स्वभाव है कारण को निर्मित करना पड़ता दुख को भी निर्मित करना पड़ता सुख है सुख मौजूद है सुख को प्रगट करो यही अस्थावकर का बार बार कहना है बोधस्वम सुखम छश वीत सोखा सुखी भव विश्वास अमृतम सुखी भव तिले अमृत होजा सुखी मनुष्य पूर्ण है एक है मुक्त है सिर्फ आभास बाधा डाल रहा है मैं आभास रूप अहंकारी जीव हूं ऐसे भ्रम को और बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू कु बोध रूप अद्वैत आत्मा का विचार कर अहम आभासा इति वाहयम अंतरम बावम मुक्तवा बाहर और भीतर के भाव से मुक्त हो जा आत्मा न तो बाहर है और न भीतर बाहर और भीतर भी सब मन के ही भेद है आत्मा तो बाहर भी है भीतर भी है आत्मा में सब बाहर भीतर है, आत्मा ही है बाहर भीतर के सब भाव को छोड़कर तू कुटस्थ बोध रूप अद्वैत आत्मा का विचार कर यह अनुवाद ठीक नहीं है मूल सूत्र है वाहम अंतरम भावम मुकत्वा मुक मुक्त होकर अंतर बाहर से स्वम कुटस्थ बोधम अद्वैतम आत्मानम परिभावे परिभाव कर्ष विचार कर ये ठीक नहीं परिभाव कि तू तो कुटस्थ आत्मा है ऐसा बोध कर ऐसा भाव भाव ऐसा ऐसी भावना में जग विचार तो फिर बुद्धि की बात हो जाती विचार तो फिर ऊपर ऊपर की बात हो जाती सिर से नहीं होगा यह हृदय से होगा ये भाव प्रेम जैसा होगा गणित जैसा नहीं तर्क जैसा नहीं होगा गीत जैसा होगा जिसकी गुनगुनाह डूबती चली जाती गहराई तक और प्राणों के अंतरतम को छू लेती स्पंदित कर देती परी भावकर्ष की मैं कुटस्थ आत्मा हूं ये घूमता हुआ चाक नहीं बीच की कीन हूं कीन यानी कूटस्थ तुम जब तक सोचते हो पृथ्वी पर हो पृथ्वी पर जिस क्षण तुमने तैयारी दिखाई जिस क्षण तुमने हिम्मत की उस क्षण आकाश में उड़ना शुरू हो सकता है दम के दम तैर रहे मेघ मगन भू पर उड़ता जाता हूँ मैं मेघों के ऊपर एक अजब लोक खुला है मेरे आगे कोई सपना विराट सोए में जागे कहा उड़ जाता है समय सिंधु घर घर गाड़ी जो अंधी घाटी में बर्फीली उर्मिल धाराओं में मछली चमकीली धसता जाता हूँ पैनल तम के भीतर कोसों तक लाल पर सूरज को घेरे छलक रहा इंद्रधनुष पंखों पर मेरे यहाँ वहाँ फूट रहे रंगों के निर्झश ठहरी सी नदी कहीं उल्टे से पुल है धाराओं पर धाराएं आकुल व्याकुल हैं गलगल कर बहे जा रहे नभ में भूधस गांवों पर गांव धवल जंगल कासों के उपसे ये तरु अनंत किसकी सांसों के एक दूसरी धरती बना हुआ है अंबरश दल के दल तैर रहे मेघ मगन भूपर उड़ता जाता हूं मैं मेघों के ऊपर एक अजब लोक खुला है मेरे आगे कोई सपना विराट सोए में जागे जागो सपना खूब देखा अब जागो बस जागना कुंजी कुछ और करना नहीं न कोई साधना न कोई योग न आसन बस जागना हरिओम तत्पथ